चार मित्र एक घने जंगल के बीच में एक तालाब था तालाब के किनारे एक हिरन चूहा कौआ और कछुआ रहते थे चारों में गहरी दोस्ती थी वे खाना ढूंढते समय अलग हो जाते बाकी समय साथ साथ रहते एक दिन हमेशा की तरह सब बाहर ढूंढने गए परंतु तो हिरन बहुत देर तक वापस नहीं आया मित्रों को चिंता होने लगी क्या हिरन किसी मुसीबत में फंस गया है वे सोचने लगे तब कौवे ने कहा मैं उड़कर जाता हूँ और देखता हूँ कि उसे क्या हुआ वह बहुत दूर उड़ता गया एक जगह उसे हिरन दिखाई दिया वह जाल में फंसा हुआ था घबरा कर कौवा वापिस आया और अपने दोस्तों को यह खबर दी किसी भी तरह हमें हिरण को बचाना है तुरंत हमें वहां जाना होगा यह कहकर चूहा कौे की पीठ पर चढ़ गया कौवा उड़कर हिरण के पास पहुंच गया चूहे ने तेजी से जाल को काटा और हिरन को छुड़ा लिया उसी समय कछुआ वहां पहुंचा सभी मित्र चौक गए चूहे ने कहा अरे तुम अपना सुरक्षित स्थान छोड़कर यहाँ क्यों आ गए अगर शिकारी आया तो कौवा उड़कर चला जाएगा मैं किसी बिल में छिप जाऊंगा हिरन तेजी से कहीं भाग जाएगा तुम तो फंस जाओगे ना कछुआ बोला हिरन खतरे में है यह बात सुनकर भला मैं तालाब में कैसे रहता इसलिए यहाँ आ गया वह कह ही रहा था कि शिकारी वहां पहुंचा हिरन तेजी से दौड़ गया चूहा बिल में छिप गया कौवा उड़ गया बस कछुआ अकेला रह गया बेचारा शिकारी के हाथ लग ही लगी गया। बेचारा शिकारी के हाथ लगी गया शिकारी ने पास में बड़ी सूखी घास से कछुए के पैर बांध दिया फिर उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा तभी सभी मित्र छिपकर यह देख रहे थे कछुओ को किस तरह बचाए सब सोच में पड़ गए चूहे को एक उपाय सूझा उसने हिरन से कहा तुम शिकारी के रास्ते में जाकर लेट जाओ और ऐसा नाटक करो कि तुम मरे हुए हो कौवा तुम्हें चोच मारता रहेगा तब शिकारी कछुए को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा अवसर पाते ही मैं रस्सी काट दूंगा और कछुए को आजाद करा दूंगा सबने इस योजना के अनुसार काम किया शिकारी रास्ते में हिरन को देखकर चौंक गया और तुरंत कछुए को जमीन पर रखकर हिरण के पास गया लेकिन यह क्या हिरण तो बिजली की तरफ भागकर गायब हो गया शिकारी आश्चर्य से देखता रह गया फिर मुड़कर कछुए को उठाने गया तो वह भी गायब बेचारा शिकारी निराश होकर घर जातक कथा